नारायण नारायण बाईस अप्रैल आज का विषय संत समागम समस्त साधनों का राजा है मनुष्य जन पाना संतों से भेंट होना और उन्हें पहचान कर उनका सहवास होना ये तीनों बातें बड़ी दुर्गम है इसीलिए कहा जाता है कि संत समागम जैसा कोई लाभ नहीं संत समागम कभी साधनों का राजा है हमारी कुछ मांगने की इच्छा ही संत मिटा देते हैं तब पाने को क्या रह जाता है संत बनना व्यवहार की दृष्टि से कोई सुख की बात नहीं होती कभी कभी स्नान संध्याशील मनुष्य तेजस्वी दिखाई देता है क्योंकि हो सकता है कि कोई संत तेजस्वी न दिखाई दे किन्तु भीतर विहार करने वाले भगवान के ज्ञान के लिए उपयुक्त उसका शरीर होगा देह के आधार से भोगने के इस संसार में जो सुख है उनके साधन संतों की अपेक्षा हमारे जैसे ग्रहस्त अधिक जानते हैं किंतु जो देह से परे है जो स्थाई है जो देह को भूलकर और भगवान स्मरण कर प्राप्त किया जाता है वह भगवत प्राप्ति का सुख है उसे प्राप्त करने के मार्ग या उपाय जानने के लिए हमें सत्पुरुषों के पास जाना चाहिए संतों की संगति का परिणाम यह होता है कि हम जाते है विषय तृप्ति के लिए और लौटते हैं निर्विषय होकर जिससे मिलकर निर्विषय का भाव दृढ़ होता है वही सत्य संत होता है इतना ही नहीं वह प्रत्यक्ष भगवान होता है हमारे मन में ऐसे संतों के सहवास के लिए तड़पन और लगन होनी चाहिए संत हमें अपने असली रूप की पहचान करा देते हैं सत्पुरुषों के द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है उस मार्ग से जाना और तद काया पानी और मन से काम करना पौरुष है रेलगाड़ी में किसी भी दर्जे में बैठने वाले लोग और बिना टिकट के लोग भी सीधे आखिर के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं इसी प्रकार संतों की संगति करने वाले सभी लोग भगवान तक पहुंच ही जाते हैं उनमें बिना टिकट के यानी दुष्ट पापी त्याज्य दुराचारी और अयोग्य लोगों का भी उद्धार हो जाता है शर्त है कि सबको गाड़ी में बैठना चाहिए यही संगति का महत्व है। है। है। परमार्थ के के के लिए बहुत उपयोगी होती होती तीन प्रकार की होती है। एक संतों के देह के साथ प्रत्यक्ष स दो संतों के द्वारा बताए गए मंत्र का उपयोग और तीन संतों के विचारों की संगति संगति का परिणाम अनजाने हो जाता है अतः संगति करें हमने जिस हेतु से जन्म लिया है वह केवल संत ही जानते हैं अतः उनकी शरण में जाएं संत स्वयं संतोष प्राप्त कर और को भी देते हैं उनके हम पर कितने बड़े उपकार हैं संतों को तो संतोष होता है वह हमें मिल गया तो समझना संतों का अनुभव हमें प्राप्त हुआ नारायण नारायण